बाबजी श्री की वाणी आरंभ हो रही है जो भी गुरु भक्त आश्रम में यत्र तत्र हों यहाँ सभा कक्ष में आ जाए आरती कक्ष में आ जाए बाबजी श्री की वाणी आरंभ करें उसके पूर्व एक छोटी सी भूमिका है आप सब लोग श्रवण करें सर्व सज्जनों को विदित होवे कि भगवान वेदव्यास व्यास याज्ञवल्क्य वशिष्ठ और सुखदेव जी महाराज के समान ही प्रातः स्मरणीय, वंदनीय पूज्यपाद करुणा करुणावरुणालय परमहंस अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व मालवा की भूमि पर मंदसौर मध्य प्रदेश में सानंद विराजते रहे हैं तथा अनंत काल तक विदेहावस्था में रहते हुए असंख्य जीवों को स्वस्वरूप का बोध कराते रहे हैं उस काल में आपके तेरह मुख्य शिष्य थे उनमें श्री केशव भगवान प्रमुख शिष्य थे इनके अतिरिक्त श्री नित्यानंद जी बाब जी श्री श्रेष्ठानंद जी महाराज श्री अष्टावक्र जी महाराज श्री दिव्यानंद जी महाराज श्री अद्भुतानंद जी महाराज श्री ब्रह्मानंद जी महाराज श्री वासुदेवा जी महाराज श्री ऋष्यानंद जी महाराज श्री भक्तानंद जी महाराज श्री भूमानंद जी महाराज श्री चैतन्यानंद जी महाराज एवं श्री मुक्तानंद जी महाराज प्रमुख हैं गुप्तानंद श्री गुप्तानंद जी महाराज पंचानवे वर्ष की अवस्था में रविवार पुष्य नक्षत्र भाद्र कृष्ण द्वादशी गोवत्स द्वादशी को विष्णुपुरी मंदसौर में समाधिस्थ हुए उस काल में जबकि अंग्रेजी हुकूमत अपने उत्कर्ष पर थी और भारत की सनातन संस्कृति पर लगातार आक्रमण हो रहे थे ऐसे में इन दिव्य महापुरुष ने भारत ही नहीं अपितु विश्वप्राण, वैश्विक धरोहर भगवान वेद के रक्षार्थ अपनी तपस्या के बल पर उस परम गोपनीय आत्मतत्व का प्रकाश किया जिस ज्ञान पर अवलंबित भारतवर्ष युगों युगों तक विश्वगुरु कहलाता था अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज ने पूर्व काल के ऋषियों की तरह ही वेद संस्कृति वेद की अक्षुण्ण ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित किया तथा मुमुक्षों के हितार्थ वेद भगवान के सारभूत तत्व को वेद के वास्तविक उद्देश्य को अपनी अनुभव गम्यवाणी में मोक्ष की इच्छा रखने वाले सच्चे जिज्ञासुओं के हितार्थ गद्य और पद्य रूप में साहित्य रचना की चौदह रत्नगुप्त सागर नाम से विश्व विख्यात ग्रंथ आपके द्वारा रचित साहित्य का गद्यात्मक भाग है जिसमें अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज ने वेद रूपी महासागर से चौदह रत्न निकाले हैं जो कि ज्ञानियों के चित्त के चंद्रमा को प्रकट करते हैं जिस प्रकार देवदानवों ने समुद्र मंथन से चौदह रत्न प्राप्त किए थे उसी प्रकार इन परम विरक्त महापुरुष ने मुमुक्षुजन कल्याणार्थ सरल सुबोध भाषा में वेद तत्वसार को बड़े ही सुंदर ढंग से युक्ति प्रमाण न्याय दृष्टांत व दाष्टान्त देकर जिज्ञासुओं को समझाया है इनके द्वारा रचित पद्यात्मक भाग गुप्त ज्ञान गुटका के प्रत्येक पद में तत्वज्ञान ही तत्वज्ञान भरा है प्रत्येक पद को एक विशेष संगीत संयोजन के साथ श्रवण किया जाए तो वह साक्षात ब्रह्मानंद की अनुभूति करा देता है अवधूत बाब ने लावनी गजल कवित्त, होली सवैया छंद शेर रंगति कव्वाली जैसे अंदाजों में सरूप बोध को बड़ी सरलता से समझाया है आप श्री ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी उर्दू फारसी भाषा तथा क्षेत्रीय बोली के भी कई शब्दों का प्रयोग अपने पद्यात्मक साहित्य भंडार में किया है ऐसे दिव्य एवं गुप्त ज्ञान भंडार को गुप्त ज्ञान द्वारा जन जन तक पहुंचाना ही इस वाणी के गायन का परम लक्ष्य है ये एक गुप्तानंद जी बाब जी का सामान्य परिचय जो आ, जो भक्त नहीं जानते हैं कि क्या है ये वाणी ये उनके लिए थोड़ा सा आरंभ में भूमिका रखी गुप्त ज्ञान गुटका में लगभग लगभग पांच के तकरीबन पद दिए हैं और सभी में स्वरूप बोध की ही बात कही गई है